शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता ऋषि बोले प्रभो महामुने आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्मा तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए सूत जी ने कहा महर्षियों आप लोग तपस्या के धनी हैं आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं दूसरा कोई नहीं तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें प्रणाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नव नाव है इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है प प्रपंच न नहीं है वह तुम लोगों के लिए अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं इसका दूसरा भाव यो है प्र प्रकर्षण न नयेत वह युष्मान मोक्षम वा प्रणव अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं अपना जप करने वाले योगियों के तथा तो अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है इसलिए भी इसका नाम प्रणव है प्र कर्म क्षय पूर्वक नव नूतन ज्ञान देने वाला है उन महा माया रही महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं इसलिए प्रणव कहलाते हैं प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है इसलिए वह प्रणव है प्रणव के दो भेद बताए गए हैं स्थूल और सूक्ष्म एक अक्षर रूप जो प्रणव है जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए और नमः शिवाय इस पांच अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए जिसमें पांच अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है और जिसमें पांचों अक्षर स्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह सिद्ध रूप है तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणो जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणो मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है यह सुनिश्चित बात है जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है सूक्ष्म प्रणों के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से दो रूप जानने चाहिए अकार उकार मकार बिंदु नाद शब्द काल और कला इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है मकार पर्यंत जो ओम है वह अ, उ, म इन तीनों तत्वों से युक्त है इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं अ शिव है उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है वह त्रितत्व रूप है ऐसा समझ कर रसव का जप करना चाहिए जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस रसव प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है